दूसरा लड्डू मैं खा लूंगा तीसरा तुम खा लेना तो ये जितने कुतर्क करने वाले हैं ईश्वर का खंडन करने वाले हैं, इनके हाथ कुछ नहीं लगता क्योंकि ये सिद्ध ही उसी को करते हैं जो नहीं है और विरोध उसका करते हैं जो है तो ऐसे कुतर्क करने वाले कितने ही बौद्धिक प्रतिभा संपन्न हो पर अपने जीवन से भगवान को दूर करने वाले हों तो ऐसी प्रतिभाओं से ही दूर रहना चाहिए यह भरत जी का संदेश है इसलिए वे गंगा यमुना में तो डुबकी लगाते हैं संगम में नहीं जाते हैं ऐसी सरस्वती से ही दूर और इसीलिए गोस्वामी जी लिखते हैं सविधि सीता शीत Sita, Sita, meena, na. सीता सीता सभी तीर्थराज प्रयाग में स्नान किया गंगा जी यमुना जी में श्री सीताराम जी के चरणों की प्रीति का वरदान मांगा और फिर वे भरद्वाज जी के आश्रम में आए भरद्वाज जी ने देखा कि भरत आए भरत जी ने भरद्वाज जी के चरणों में प्रणाम किया है बैठ गए भरत जी के उस रूप को देखें हम लोग जिसका वर्णन तुलसीदास जी करते हैं श्री भरत जी सिर झुकाए बैठे आंखों से आंसू बरस रहे हैं बार बार अश्रु बिंदु गिरते हैं पर भरत सिर ही ऊपर नहीं उठा रहे हैं क्यों आंसू बरस रहे हैं पर मन में एक ही भाव है ऋषि पूछ व कचू यह बड़ सोचू कुछ पूछेंगे यह महात्मा कुछ पूछेंगे भरतवाजी पूछेंगे कि भरत तुम तुम्ही हो। वो भरत हो जिनकी वजह से अयोध्या में इतना अनर्थ हुआ वो तुम ही हो क्या तुम तुमको ही राज्य पद मिल जाए इसलिए श्री राम वनवासी हुए वो तुम ही हो और अगर मुनि यह पूछेंगे कैसा क्यों हुआ मैं क्या उत्तर दूंगा मुनि पूछो व कछ यह, यह बड़ा सोचो सचमुच शीलवान साधुवृत्ति वाले भक्त के साथ यह बड़ी समस्या कि परिवार में किसी भी कारण होने वाले उस परिवार में जिसकी प्रतिष्ठा हो जिसका यश हो और राम जी के परिवार में और कलय ऐसा रूप धारण कर ले तो भरत ऐसे महात्मा को बड़ी पीड़ा होती कि मैं कैसे बताऊं कि हमारे परिवार में ऐसा हुआ और औरों की बात जाने तो हमारी वजह से ऐसा हुआ और भरत जी सोचते हैं कि जिसकी वजह से श्री राम का वनवास हुआ हो क्या वह किसी महात्मा को मुंह दिखाने लायक है सिर झुकाए बैठे आंसू बरस रहे हैं तुलसीदास जी महाराज कहते हैं बोले दिसी लखी शील संकोच भरत जी का शील और संकोच देखकर भरद्वाज जी बोले भरत संकोच मत करो हमें सब पता लग गया है सुनऊ भरत हम सब लग गया है हमें सब पता है हम तुमसे कुछ नहीं पूछेंगे और एक बात और कह दूं तुम्हारा कोई दोष नहीं है और तुम्हारा क्या किसी का कोई दोष नहीं है विधि कर तब पर छूना बसाई बसा विधान में कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं कर सकता विधि विधान है ऐसा होना था इसलिए सबकी बुद्धि वैसी ही बन गई अच्छा विधाता का विधान किसने बनाया बोले ब्रह्मा जी ने तो बोले ब्रह्मा जी ने राम जी के घर में ऐसा विधान क्यों बनाया कोई पूछे भरद्वाज जी से क्यों बोले राम जी तो वो हैं जिन्होंने ब्रह्मा जी को ही बनाया है और बनाने वाले ने ऐसा विधान जिस जिन भगवान ने ब्रह्मा जी को बनाया हो उन्हीं के घर में ब्रह्मा जी ने ऐसा विधान विधि कर्तव्य पर किचू न बसाई नहीं भाई बात दरअसल यह है भरद्वाज जी कहते हैं हमें सच्ची बात पता है क्या तात कह यही दोष नहीं कह, नहीं, कह जी का भी दोष नहीं भरत तुम तो यह कह रहे हो माता कैके का भी दोष नहीं है तुम्हारी तो कहे कौन इसको लेकर बड़े बड़े विचार हैं कुछ लोग कहकई माता के पक्ष में कुछ लोग कहकई माता के विपक्ष में पर महात्मा भरद्वाज जी ने जो बात कही वो बड़ी अनोखी कहके जी का दोष नहीं क्यों नहीं है देखो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि किसी की गलती और किसी को सजा मिले राम जी के बन जाने में राम जी ही कारण है राम जी कारण है हा कैसे कैकई जी ने दशरथ जी को विवश कर दिया पर कैकई जी को किसने भड़का दिया मंथरा ने लेकिन एक बात सोचो आप कभी कभी लगता है कि मंथरा कैकई ये नाम ही इतने बुरे हो गए कि घर घर में और सब नाम मिल जाएंगे किसी बहू बेटी का नाम कोई मंथरा नहीं रखता अरे मंत्रा जान कई कह तक नाम मुझे नहीं मिला पूरे देश में घूमने का अवसर मिलता कौशल्या सुमित्रा कह कही कोई नहीं रहेगा इतना कलंकित नाम हो गया कह कही मंत्र लेकिन एक बात सोचना ये बदल गई कैकई कह जी किसकी वजह से मंथुरा की वजह से तो प्रेरणा क्या लेनी चाहिए को न कुछ संगति पा न सा नी ते चतुराई को न कुंग गति पाए न सा कुसंग पाकर कौन नष्ट नहीं हो जाता इसलिए संग से बचना चाहिए ते कु उपजत है संग कु उपजत है परत भजन में भंग परत भजन में भंग छाड़ी मन हरी विमुन को संग हरी को विमुख हरी को संग छ मन हरी विमुखन को संग तिनके संग कुबुध उपजत है परत भजन में भंग इष्ट मिले और मन मिले मिले भजन रसरीत तुलसी सबसों त्यागी के बासों कीजे प्रीति तो कहा भाई कैके जी का दोष नहीं है मंथरा के कुसंग के कारण लेकिन अगर गंभीरता से विचार करें तो मंथरा के बारे में तो वैसे ही कहा गया था नाम मंत्रा मंद मथी ये तो मति मंद है पूरी अयोध्या जानती है और मंत्रा अगर भड़काती तो अब तक भड़काती आज तक तो उसने कहा नहीं आज ही क्यों तब कहा कि उसको तो अपजस दिलाना था कमाल तो किसी और ने किया कमाल जैसे आपने कभी कभी देखा होगा किसी के शरीर में भूत प्रेत आते हैं वो ऐसे ऐसे झूमता, है बहुत और क्या क्या बोलता है फिर उसको झाड़ने वाले आते हैं मंत्र से न माने तो उसका कान पकड़ के तमाचा लगा इधर से उधर से अजीब समस्या बोलता भूत है पिटता आदमी है बोल कोई और ना, बेचारा बीच में पिट रहा है अच्छा एक बात बताओ मंथरा को दोष दिया जा रहा है पर मंथरा के मुख से बोल कौन रहा था सरस्वती जी नाम मंथरा मंदमति मत चेरी के कई मति पिटारी अब आप विचार करो कहक जी वह बोल रही थी जो मंथरा बोल रही थी कहकई जी वो बोली जो मंथरा ने बोला और मंथरा वो बोली जो सरस्वती जी बोली सरस्वती जी ने बुलवाया अच्छा एक बात देखो तो कैकई के मुंह से मंथरा बोल रही थी और मंथरा के मुंह से सरस्वती जी बोल रही थी और सर... यानी यो कहो कि मंथरा के कहने से कैके जी बोली और सरस्वती जी के कहने से मंथरा बोली तो सरस्वती जी किसके कहने से बोली अगर इस तरह विचार करें तो कैकई जी को बुलाने वाली अगर मंथरा है मंत्रा को बुलाने वाली अगर सरस्वती जी हैं तो सरस्वती जी को बुलाने वाला भी केवल एक ही है सारुदारु नारी सम स्वामी राम सूत्रधर अंतरयामी राम सूत्रधर अंतरयामी सरस्वती जी कटपुतली की तरह हैं नचाने वाले राम जी हैं एक दिन मैंने और भी कहा था तो सरस्वती जी को बुलवाने वाला कौन राम जी अब हिसाब लगाओ राम जी ने प्रेरणा की सरस्वती जी को और सरस्वती जी ने प्रेरणा की मंथरा को मंत्रा ने प्रेरित किया केके जी को और केके जी ने प्रेरित किया दशरथ जी को बनवास किसका हुआ शुरुआत कहां से हुई थी तो राम जी के बन जाने में राम जी ही कारण है कोई और कोई दूसरा है इसलिए राम जी की लीला है निज इच्छा निर्मित तनु अपनी इच्छा से उन्होंने अवतार लिया अपनी इच्छा से उनका वनवास आप कहेंगे क्या राम जी की इच्छा थी हां मैं भगवान की इच्छा थी सचमुच ये बनवास जाने की भगवान की इच्छा है इसीलिए उन्होंने योजना बनाई नारद मोह के बहाने नारद जी ने श्राप तक दे दिया और ऐसा घोर श्राप दिया नारद जी ने राजा के रूप में मुझे चला है भगवान हो तुम लेकिन एक राजा के परिवार में ही जन्म लो तुमने मेरा विवाह नहीं होने दिया पत्नी के विरह में रोते हुए बन बनो घूमोगे तुमने मुझे बंदर का चेहरा दिया बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे अच्छा आप विचार करो ये श्राफ है लगता श्राफ है दूसरा कोई होता कहता तुमने राजा बनकर हमें छला है तुम किसी जन्म में राजा ना बनो बेकार रहो ये, ये होता तो श्राप था अज्जा बोलो तुमने हमारा विवाह नहीं होने दिया तो कोई दूसरा होता तो कहता तुम्हारा किसी जन्म में विवाह ना हो और कह रहे नारी विरह तुम हो दुखारी भगवान मनी मन से कि तो तब होगा जब विवाह विवाह तो तो पक्का है ही और तीसरी बात तुमने बंदर का चेहरा दिया तो कोई श्राप देने वाला होता तो कहता बंदर तुम्हें नोच नोच कर खाएंगे पर बंदर तुम्हारी सहायता करेंगे ये श्राप भगवान हंसने लगे बोले तो महात्मा है ना श्राप पहली बार ही दिया और हमसे ही शुरुआत की है तो देना भी नहीं आया अरे देने नहीं आने की बात नहीं है जब नारद जी की माया भगवान ने दूर की माया का प्रभाव मुक्त से मुक्त हुए नारद तब तो भगवान ने कहा नारद जी अब बोलो नारद जी तो चरणों में गिर पड़े उन्हें महाराज मैं दुर्वचन कहे बहुत है मैंने आपको गालियां दी है बुरे बुरे वचन कहे मेरे पाप कैसे मिटेंगे तो मेरा श्राप मिथ्या हो जाए भगवान बोले मम इच्छा कह दीन दयाला भगवान ने कहा कि मेरी इच्छा है आपकी इच्छा से बोले हाँ बोले श्राप जो दिया आपने वह मेरी इच्छा से क्यों बोले मुझे धरती पर जाना था कोई बहाना ही नहीं मिल रहा था मुझे अवतार लेना था अवतार लेने की इच्छा थी तो आपका बहाना तो ये श्राप लेकर क्यों बहाना और ये क्यों बनाया भगवान बोले जिस देश में जाए वहां के कानून कायदे का पालन करना चाहिए कर नहीं पड़ता है तो बोले ये मृत्यु लोक है यहाँ तो कर्म प्रधान विश्व रचि राखा तो हमने सोचा कि कर्म ऐसे करो ताकि उसका फल भाग्य के रूप में मिले तब जन्म ले तो हमने ऐसा कर्म कर दिया आपने श्राप दे दिया बस बन गया प्रारब्ध अब जन्म पक्का है यह तो मेरी इच्छा थी अवतार लेने की तो बोलो भगवान के बन जाने में भगवान ही कारण है और कोई कारण नहीं है और यह महात्मा जानते हैं और या भगवान खुद जानते हैं देखो जादूगर जब खेल दिखाता है तो उसका असली रहस्य या तो जादूगर जानता है या जमुड़ा जानता है जो उनके साथ रहता है तो ये जितने साधु हैं ये ये भगवान रूपी जादूगर के जमुड़े हैं ये सब जानते हैं या वो जादूगर जानता है बस इसलिए भरद्वाज जी ने कहा तात कह के यही दोष नहीं गई गिरा धूत ताउ तुम्हारा अलप अपराधु कह सो अधम अयान असाधु तुम्हारा कोई अपराध नहीं है <coughs> <coughs> <coughs> भरत तुम अपराधी हो ही नहीं क्यों क्योंकि तुम अपने बारे में जानते ही नहीं हो कि तुम कौन हो और अगर जानते हो तो बताओ तुम कौन हो भारद्वाज जी बोले मैं जानता हूं तुम यही कहोगे कि मैं अयोध्या नरेश महाराज दशरथ का पुत्र भरत यह तुम्हारा परिचय ठीक नहीं है भरत जी के आंखों से आंसू बरसने लगे भरत जी बोले महाराज ठीक कहते हो मैं दशरथ जी का पुत्र कहलाने लायक नहीं क्यों बोले कहा दशरथ जी जैसे प्रेमी पिता बिछुरत दीन दयाल प्रिय तनु त्रणव परिहर महाराज दशरथ ने राम जी के बिछुरते ही अपने प्राण दे दिए भरत जी कहते मैं उन पिता का पुत्र कहलाने लायक नहीं क्यों मैं तो राम जी के बिना अब तक जीवित हूं इसलिए ऐसे प्रेमी पिता का पुत्र कहलाने लायक मैं नहीं पर मैं राम जी का भैया हूं भरद्वाज जी बोले यह भी तुम्हारा परिचय ठीक नहीं है भरत जी बोले लेकिन एक परिचय तो मेरा पूरा सही है क्या बोले मैं कैकई जी का बेटा हूं मैं माता केकई का बेटा हूं भारद्वाज जी बोले यह भी परिचय तुम्हारा सही परिचय नहीं तुम दशरथ नंदन हो यह परिचय सही नहीं तुम श्री राम अनुज हो यह परिचय सही नहीं तुम कैकई किशोर हो यह भी परिचय सही नहीं फिर भरद्वाज जी बोले मेरे विचार से तुम तो भरत मोरमत ये हू धरे दे जनु राम सने हू धरे दे जनु राम सने धरे देह जनु राम सने धरे तो साक्षात राम प्रेम हो प्रेमी नहीं प्रेम हो सचमुच प्रेमी होना अलग बात है प्रेमी में भी कुछ ना कुछ गंध तो बनी रहती थी हम उनको चाहने वाले हैं हम हमने उनके अलावा किसी को चाहा ही नहीं एक वृंदावन में आचार्य थे उनका नाम था तो अन्य गोस्वामी अन्य उनका बड़ा सम्मान था पालकी में बैठकर चलते आगे पीछे सेवक चलते आचार्य हमारे आचार्य आचार्य लोग हटते एक मस्त स्वभाव का आदमी सामने खड़ा हो गया हटे ही नहीं वो अरे बोले अनन्य गोस्वामी जी आ रहे बोले गोस्वा कह देना कि वो अनन्य है तो हम फनन्य <laughs> नहीं हटते नहीं हटे वो भी मस्त महात्मा तो अरे बोले उनके रास्ते में तुम खड़े हो बोले वही हमारे रास्ते में आए तो और कहीं से जाते अब लोगों ने बहुत समझाया नहीं माने तो गोस्वामी जी अपनी डोली ले पालकी लेकर गए और कहा कि आप कौन बोले बोले बोल तुम कौन तो so, बोले मैं ही अन्य गोस्वामी अन्य तो बोले मैंने कह दिया तुम अन्य तो हम फनन है बोले फनन ने तो शब्द ही नहीं सुना क्या मतलब है इसका बोले पहले तुम का मतलब समझा अनन्य का क्या मतलब तो बोले हम श्री कृष्ण के अलावा अन्य किसी को नहीं मानते इसलिए हम अनन्य गोस्वामी हम श्री कृष्ण के अलावा किसी अन्य को नहीं मानते इसलिए अनन्य Oh, महात्मा भी बोले कि मानते भले ही ना हो पर श्री कृष्ण के अलावा अन्य हैं तो कि नहीं है बोले हाँ अन्य हैं पर हम मानते नहीं है इसलिए हम अनन्य तो वो बोले फनन्य का अर्थ सुनो का फनन्य का अर्थ क्या है बोले फनन्य का अर्थ यह है कि तुम श्री कृष्ण के अलावा अन्य को नहीं मानते हम तो श्री कृष्ण के अलावा अन्य कोई है ये जानते ही नहीं है कोई है ही नहीं श्री कृष्ण के अलावा नहीं मानने और मानने का क्या सवाल जहां श्री कृष्ण के अलावा कोई बचा ही ना हो वहां प्रेम की दशा है ना प्रेमी है ना प्रेमास्पद है प्रेम की दशा जहां इतना भी अच्छा और एक बात देखो प्रेमी कई बार शिकायत करते मिलते प्रेमियों को जरा ज्यादा ही शिकायत होती मानने वाले जितनी शिकायत करते उतने दूसरे लोग नहीं करते हम उनको उतना मानते हैं, हम उनको उतना मानते हैं कई लोग तो सामने ही आकर कहते हैं हमारे जैसा नहीं मिलेगा आपको देख लेना आप देख लेना मौके पर हम ही काम आएंगे मौके पर एक सज्जन है वो हमसे ही कह दे हमारा बरसों का साथ है और ऐसा व्यवहार करते हैं हम बरसों के साथ वाले ऐसे ही व्यवहार करते हैं। प्रेमी में भी यह तो रहता ही है कि हम जिससे प्रेम करते हैं वह हमें प्रेमी समझे लेकिन भरत जी की तुलना इसमें आहा भरत जी ने तीर्थराज प्रयाग में कहा कि मैं एक ही भीख मांग रहा हूं जन्म जन्म रथि राम पद यह वरदान नान सीता राम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़ाऊ अनुग्रह तोरे भगवान के चरणों में मेरा प्रेम हो लेकिन भगवान को भी यह पता न लगे कि मैं उनका प्रेमी हूं आज तक इतिहास में ऐसा कोई दूसरा उदाहरण नहीं होगा जिसने ऐसा वरदान मांगा हो तीर्थराज प्रयाग ने पूछा तुम तो राम जी के भक्त रहो और राम जी के भक्ति का वरदान तुम्हें मिले लेकिन तुम क्या चाहे हो तो राम जी तुम्हें क्या समझे भरत जी बोले ज्ञान राम कुटिल कर मोही लोग का ही गुरु साहिब द्रो ऐसा वरदान किसी ने नहीं मांगा जैसा भरत जी ने मांगा भरत जी कहते हैं कि राम जी मुझे कुटिल समझते नहीं राम जी मुझे कुटिल समझते नहीं जाने ही राम कुटिल करी मोही राम जी मुझे कुटिल समझे और दुनिया वाले उन्हें दुनिया वाले लोग ही गुरु साहेब्रोह और दुनिया वाले मुझे स्वामी का गुरु का विरोधी मानते रहे किसी को पता ना लगे पर भीतरी भीतर सीता राम रति मोरे अनुदिन बढ़ो अनु, अनु अच्छा एक बात बताओ हम लोग भी भगवान से प्रेम करते पूजा पाठ करते हैं कभी कोई ये सोचता है कि भगवान को भी पता न लगे कि हम प्रेम कर रहे हैं कोई नहीं कहता कह नहीं सकता बल्कि कहते तो ये कि महाराज पता नहीं आपके भगवान को क्या रोज हम पूजा करते हैं रोज पाठ करते हैं कुछ हो तो रहा नहीं समझ में नहीं एक सज्जन बोले जाने हैं भी के नहीं हैं, प्रेमी होना बहुत मुश्किल है इश्क इक तरफा में हूं एक संत हुए पलटू जी पलटू दास जी का एक दोहा है और सही बात है पलटू है जो पलट गए जा रहे थे उधर दास बन गए तो भगवान की ओर पलट गए तो पलटू दास वे अंतर इतने वे जगत से भगवान की तरफ पलटे थे हम भगवान की तरफ से जगत की तरफ पलट गए पलटू दास तो पलटू दास जी ने दोहा लिखा पलटू सीता राम सो दृढ़ कर कीजिए प्रीति अपनी ओर निभाइए हार हो या जीत देखो वो अगर ऐसा करेंगे तो हमारा प्रेम उनसे रहेगा ये प्रेम नहीं है जिसमें शर्त हो इश्क इक तरफा में आप देखो चातक जैसी प्रीति चातक रटनी घटे घट जाई चातक बादल की तरफ चोंच किया पी वो पी वो पी वो मीरा भाई कहती है पपी है हरा पीव पीव बानी नीव पीव बानी नीव पीवा